द्रम कर्णे श्रीना भद्रं पश्ये माक्षा स्थिर शस्तुर्दशे ओर्वेवीय मांडव की उपनिषद अवतरण भाष्य का ऊपर विचार चल रहा था जिसमें कल के प्रसंग में कहा गया ओमकार के निर्णय से ब्रह्म का निर्णय करना है इसके लिए प्रकरण चारों प्रकरण आरंभ होता है मैंने के कार्य का अब आरंभ इसलिए किया जाता है ऐसा कहा उसके ऊपर पूर्व ने शंका उठाई मैंने ओंकार के निर्णय ओमकार यदि कार्य होता आत्मा का तब तो ओमकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो जाता है जैसे धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो जाता है व्याप्ति है वहां ऐसी व्याप्ति नहीं है संबंध नहीं है कार्य का अनुभाव संबंध नहीं है तो कैसे ओमकार के निर्णय करने से आत्मा का ज्ञान होगा निर्णय होगा ये शंका की थी तो उसके उत्तर स्तुतियों से दिया अनुमान प्रमाण से हम ये नहीं बताना चाहते हैं हमारा कहना अनुमान प्रमाण नहीं है कि ए, ब्रह्म और ओमकार का संबंध है। हम कहते हैं श्रुति प्रमाण से बोलना चाहते हैं एक उत्तर दिया गया था स्तुतियां रहती थी श्रुति प्रमाण है ओमकार के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है इसके लिए श्रुति प्रमाण है कई श्रुतियां दी थी कल उद्धरण में कोई टीका में कहना चाहते हैं न वयम अनुमान स्तंभा ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति उपाय अभी उपग्छा ये न व्याप् हम भयम वेदांती जो हम वेदांती वेदांति है नुमान अनुमान के सहारा लेकर के ओंकार निर्णय आत्मा प्रतिपत्ति उपाय हम अभी अच्छा हूँ ओंकार का निर्णय तो आत्मज्ञान के उपाय हम स्वीकार नहीं करते फिर किससे करते यह न्याप्ति अभाव हो दो समाज जिससे कि व्याप्ति का अभाव संबंध का, का अभाव कार्य का अनुभाव संबंध ओंकार कार्य हो आत्मा कारण हो तब तो ओम ओमकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता जैसे धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है ये दोष यहां आने वाला नहीं है हम अनुमान प्रमाण से नहीं करना चाहते हैं प्रामाण्यत क्यों किससे हम सूर्य प्रमाण से दिखाना चाहते है कि ओंकार के निर्णय से आत्मा का निर्णय होता है सूर्य प्रामाण्या तब भी हेतु तन निर्णय ओंकार निर्णय तब भी आत्मबुद्धि आत्मज्ञान ओमकार का जो निर्णय होता है निर्णय से आत्मज्ञान का हेतु है हमारे ओमकार का निर्णय आत्मज्ञान का हेतु है यह हम श्रुति प्रमाण से कहना चाहते हैं श्रुतियां ऐसे, ऐसे बताती है एक आती उच्चते आदि ग्रंथ भी एक आतियों में से अब प्रथम श्रुति देना है कई श्रुतियां देंगे तत्र उन श्रुतियों में श्रुति प्रमाणों में सम सम ओम ब्रह्मत्वेना, ओम इति अनेन इति यत ब्रह्म मृत्यु यमराज के द्वारा प्रति जो कहा कहा गया क्या कहा? ओम इति ऐसा यद्यारा नचिकेताे वेद यदम आमन तपासी सर्वा चेदी ब्रह्मचर्य चलती तत्ते संग्रहेण ब्रवी इति सारे विशेषण लगाने के बाद कहा वो क्या है कहा ओम यही है वो माने उस आत्मा का वाचक है ओम वाचक रूप से कहा ओम इति ऐसा कहा। यही कह रहे हैं तत्र त्र मृत्युनाम चिकेतस प्रति ओम इति है ना, ब्रह्मत्वे ओम इति ब्रह्म उपदिष्ट वृत्तिमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति ओम ऐसे शब्द के द्वारा ओम इतनी अंत वाक्य है माने पूरा वाक्य तो यह था सर्वे वेदा यद आनंद इत्यादि वाक्य है तो इस ओम अन्य वाक्य ने इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मत्वेन न ये तत्त तो उपदृष्टम इस ओमकार को ब्रह्म रूप से कथन किया क्यों नचिकेता का प्रश्न ब्रह्म के विषय में और उत्तर दिया ओम यही तो है ऐसा उत्तर दिया ब्रह्म रूप से को ही किया है दूसरी बात चैतन्य चारणे यदतन्य स्फुति तदकार सांप्याद शाखाचंद्रन ओंकार शब्द लक्ष्य लक्षण निर्णय ब्रह्मधी हेतु विवक्षि श्रुति आद्य दूसरी स्थिति की उदाहरण देना चाहते हैं क्या सामचित वाला व्यक्ति होगा एग्रचित वाला व्यक्ति है समाहित व्यक्ति बने एकाग्र चित्त वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा ओंकार उच्चारण है तो समाधान है समाहित चित्त है एकाग्र वित्तीय मन एकाग्र हो चुका है सूक्ष्म हो चुका है ऐसे साधक के द्वारा ओंकार के उच्चारण करने पर यह चैतन्य स्फूरित उसमें ओंकार के में चेतन की स्फुर होगा उसको अगर मन एकाग्र है तो चैतन्य के स्फुर होगा तब वो चैतन्य क्या है ओम उच्चारण करने पर चैतन्य के स्फुर होता है समाहित तो वाला इसलिए मतलब चैतन्य ओमकार के समीप में है हाँ, तब ओमकार ओंकार सामिप्याग चैतन्यम वो जो, जो चैतन्य है ओमकार सामीप्याग ओमकार तो के सामिप्य होने से समीप होने से ये शाखा चंद्र जाना देखे शाखा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीय को चंद्रमा दिखाना हो तो शाखा को दिखाते हैं शाखा में देखो शाखा में शाखा के नजदीक देखो अर्थय होता है ठीक है इस प्रकार यहां भी शाखा के स्थान पर ओमकार को कहा उससे लक्षित को बताना है वाक्य के द्वारा चंद्रया ओंकार शब्द है ना जो ओंकार शब्द के द्वारा लक्ष्य थे क्यों लक्ष्य थे ब्रह्म लक्ष्य चैतन्यम लक्ष्य ब्रह्म लक्ष्य होता है तेना लक्षण या इसलिए लक्षणा वृत्ति से हम कहते हैं ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है शक्ति शक्तिवृत्ति से हम नहीं कहते हैं ओंकार ही ब्रह्म है शक्ति शक्तिवृत्ति ने लक्षणावृत्ति से ओंकार का संबंध है सामित्य संबंध है किसके साथ आत्मा के साथ ये क्या है लक्षणयात ओंकार निर्णय ब्रह्मधि हेतु ओंकार का निर्णय लक्षणावृत्ति के द्वारा जो ओंकार का निर्णय है वह ब्रह्म ज्ञान का कारण है ब्रह्मधि हेतु मानी ब्रह्म ज्ञान से कारण हम जो यदि ऐसे विवक्षा करके स्त्रुति में उदाहरण ऐसी श्रुति कहते हैं ये ओम ओम ओमेत अच्छा टिप्पणिया पांचवेशा साम मृत्युवाक्य विवक्षित ओंकार से ब्रह्म विनती मृत्युवाक्य है सर्वे वेदा युप आनंद आदि मृत्युवाक्य है उसमें विवक्षित क्या है ओंकार से ब्रह्मत्व विनती ओंकार में ब्रह्मत्व दिखाना चाहते कहना कहा न स्टीकरण करते ओंकार ब्रह्म है ये मृत्यु वाक्य वही है सर्वे वेदा ये पद्मी जो यमराज का वाक्य है तो इसमें समाहित है ने इत्यादि इसलिए कहा स्पष्ट करते हैं कि समाहित व्यक्ति के द्वारा जो तो ओंकार का उच्चारण होता है उस काल में चैतन्य स्पूरित होता है इसका मतलब ओंकार का चैतन्य का संबंध है सममित संबंध है शाखा न्याय लगा करके ये कहा था ये बोला यद्यपि टिप्पणी में कहते यद्य वर्णांतरण उच्चारण भी अन्य वर्णों के उच्चारण में भी समाहित समातित वो तो चैतन्य स्फूरित होगा समान ही होगा ओम स, ओम भी तो वर्ण है तो उसके उच्चारण में चैतन्य स्फूरित होता है तो अन्य वर्णों के उच्चारण में भी यही होगा चैतन्य का हो, समान ही है ये यद्यपि है यद्यपि वर्णातर उच्चारण में ओम से अतिरिक्त वर्णों के उच्चारण में भी अगर समाहित व्यक्ति होगा एकाग्र वाला तो ब्रह्मस्फूरित होगा उसके लिए तत्व तथा ओमकार तथा वेदाभिमक फिर भी वेद का अभिमत क्या है मान्यता क्या है ओम का ही इस प्रकार होता है ओमकार के विचार में चैतन्य का स्मरण होता है वेद में ऐसे मान्यता है वेद की वेद की मान्यता है यहां ऐसे जानना चाहिए समझना चाहिए कहा छह नंबर शाखा चंद्र न्याय कहा था शाखा चंद्र न्याय के द्वारा ओमकार के द्वारा आत्मज्ञान आत्म लक्षित होता है कहा था कैसे तो कहते शाखा यथा शाखायाम चंद्र ऐसा बोलेंगे चंद्र कहा शाखा में है वृक्ष के शा में चंद्र है जाने का मतलब शाखा के समीप में चंद्र है ऐसा होता है शाखा में तो चंद्र होता नहीं शाखा के समीप वर्त जो आकाश मंडल होगा वहां चंद्र ही अर्थ आता है लक्षणावृत्ति से जो कहा उसको छोड़कर के उसका जहां संबंध होता है वहां जाने का नाम लक्षण जहद लक्षण जैसे गंगाया घोष जैसे गंगा शब्द का अर्थ कर देते गंगा कट अर्थ त्याग करके किनारे को कर जाते हैं वैसे यहाँ भी शाखा का अर्थ त्याग करके शाखा के समीप पर आकाश में जाना है चंद्र अर्थ वहां होता है आकाश में होता है चंद्र यही है शाखा चंद्र ज्ञान यथा शाखायाम चंद्र चंद्र कहा शाखा में है करके बोला वक्ता ने बोला शाखायाम चंद्र शाखा में चंद्र है इत्य शाखा समीप उपलक्षित आकाशे चंद्र शाखा के समीप पर समीप्रत जो उपलक्षित हुआ समीपत्व से उपलक्षित हुआ जो आकाश है उसमें चंद्र है ऐसा अर्थ होता है तदव यहां भी ऐसे समझना ओमकार ब्रह्म माने ओमकार के समीप ब्रह्म होता है यह अर्थ होता है वहां संबंध है वाच्यवाचक भाव संबंध है ओंकार वाचक है ब्रह्म वाच्य है संबंध है एक अनंत कार्य स्व समीपत्व रूपे न उपलक्षण भूत ओंकार सब्यर्थ है स्व से लेना है ब्रह्म को लेना है स्व समीपत्व रूप अपने समीप रूप से ब्रह्म के समय रूप से उपलक्षण है। उपलक्षण है ओमकार उपलक्षण है शाखा चंद इसके द्वारा कहा ओंकार सामीप्यम ही चैतन्य ओंकार के सामीप्य जो चैतन्य में ओंकार के सामित्य क्या है चैतन्य में ओमकार के सामित्य क्या दिखाता है ओमकार का सामीप्य चैतन्य माने उस चैतन्य में क्या दिखता है ओंकार है उसके समीप में है ओंकार होता है, है। साथ में कहा लक्षण कहा था मानी सामिप्य संबंधात्मक सामिप्य संबंध स्वरूपा लक्षण जैसे गंगा गति जब लक्षण वृद्धि करेंगे गंगा पद का अर्थ किनारा नगर के दूर भी जा सकते हैं दूर नहीं जाना होता है सामिप्य जितने नजदीक हो सके बहता पानी से बाहर जितना नजो वही लक्षण करते हैं गंगा का किनारा करते हैं वैसे अभी सामित्य है में कहा लक्षण लक्षण या तो होगा कहा टीका आगे अच्छा श्रुति में कहा था ओम इत्य तेता को यही कहा था यमराज ने यमराज को पूछा नचगेता ने ब्रह्म के विषय में जो माने एम यम प्रेत चिकित्सा मुनुष्य अस्तित्व के ना एम अस्तित्व इत्यादि यही शब्द है उसका जो मरा हुआ व्यक्ति को लेकर के मृत व्यक्ति के शरीर को लेकर के कोई बोलते हैं कुछ है चला गया कोई कहते कुछ नहीं है तो ये हम संशय हो जाता हमें सुन करके तो आपके द्वारा हम इस विषय को जानना चाहते हैं यही तो नजीकता का प्रश्न है तो उसका उत्तर क्या दिया ओम यित ओम यही है वह उत्तर दिया मैंने वाचक भाव से कहा लक्षण प्रतिशत ये गारंटी काम है प्रतिमाया विष्णुबुव ओंकारो ब्रमुद्या उपास्यमो प्रतिपत्ति उपाय जो भवती नहीं प्रत्येक वाक्य अंतर दूसरे भी है कोई कठश्रुति के दूसरे वाक्य में ये तदत श्रेष्ठम ये तदत आलंबनम उपासना के लिए कहा जैसे प्रतिमा के उपासना करने से अपने इष्ट की प्राप्ति होती है इसी प्रकार यहां ओंकार के उच्चार से ओंकार की उपासना से आत्मा की प्राप्ति होगी इसके लिए दूसरा के पढ़ते हैं कहा प्रतिमायाम है like विष्णु बुद्धिवाद जैसे कोई प्रतिमा है चाहे वो धातु का हो चाहे शिला का हो कोई भी प्रतिमा है उसमें जैसे विष्णु बुद्धि करके हम पूजा अर्चना करते हैं पूजा अर्चना किसको करते हैं प्रतिमा में करते हैं क्योंकि तो फल मिलता है विष्णु फल देते हैं ठीक है। इसी प्रकार प्रतिमायाम विष्णु बुद्धिवत जैसे प्रतिमा में हम विष्णु बुद्धि करते हैं, भावना डालते हैं वास्तव में प्रतिमा विष्णु नहीं है एक शिला आदि है हम भावना बनाते हैं उस मान्यता है हमारी ठीक इसी प्रकार ओम का आरोप ब्रह्म विद्या उपास्य माना जाओ ओमकार ब्रह्मबुद्धि से उपासना करेंगे ओमकार की उपासना यही ब्रह्म है करेंगे उपासना करेंगे ऐसे करने पर क्या होता है ब्रह्मपति उपायोति ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय ब्रह्म ज्ञान के उपाय बन जाता है प्रतिपत्ति बने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपाय बनता है ऐसी उपासना करने से ये ऐसा करके के अभिट्यश मके वाक्या वक्य है मनम मनम मनम परम महियते ऐसा कहा कहा गया एक ब्रह्मोके मह और भी श्रुति हैं अयम ओंकारो यदा परापरपैपाते तदा तज ज्ञान उपायता उपारोहती मत्वा पुनः श्रुति और दर्शाय भी दिखाते हैं दूसरी भी दिखाते हैं ओंकारो जो ये ओंकार है यदा पर उपास्य जब पर ब्रह्म या अपरब्रह्म दृष्टि से उपासना की जाती है ओंकार की यही पर ब्रह्म है असमान कर या यही अपर ब्रह्म है सामान करके उपासना की जाती है ओंकार की उस स्थिति में क्या हो जाता है परप् तब कहते हैं कि तदा तब तज ज्ञान उपायता उपारोहति तज्ञान ब्रम ज्ञान परापर ब्रह्म ज्ञान पर ब्रह्म ज्ञान अथवा पर ज्ञान के उपाय आरूढ़ हो जाता है उपाय बन जाता है मत्वा पुनः फिर दूसरी श्रुति दिखाते हैं ये कहा पुनः श्रुतिम दर्श है आठ की टिप्पणियाँ पुनः पुनः श्रुति मान समान्थ श्रुत्यन्तर वही श्रुति नहीं कठो कठ नहीं ऐसे अर्थ बतलाने वाली दूसरी श्रुति है समानार्थक जो श्रुति है उसी अर्थ को जैसे अर्थ किया गया वैसे अर्थ को बताने वाली श्रुति है माने प्रश्नों पर निष्द में आया तो वाक्य देते हैं ये तद्वय सत्य काम ये भाषण में कहा था तद सत्यम परम, परम सा परम से ब्रह्म यद ओंकार ऐसा कहा ओंकार है यही पर है यही अपर ब्रह्म ये सत्यकाम ऐसा कहा था टीका में कि समाधिष्टो यदा ओम उच्चार्य आत्मानमस धत् तथूल अकारे सूक्ष तम च कारणे मकारे तम कार्य कारण प्रत्यगात्म संहृत तनिषो अने तत्ता से, से फिर कहती फिर कहना है। क्या कहना चाहते हैं यदा सीष्ट जो एकाग्र चित्त हो गया सामचिति व्यक्ति हो गया साम नौपणे न समाज समायिक चेता इत्यर्थ समाह चित्त वाला एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति क्या करता है तो यदा ओम इति जब ओम ऐसा उच्चारण करके ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है उच्चारण करके आत्मा न अनुसंधत्ते आत्मा का अनुसंधान करता है ओम शब्द के उच्चारण के माध्यम से आत्मा का अन्वेषण करता है अनुसंधान करता है जब ऐसा करता है तो क्या होता है वहां तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्म देखो ओम में उ, अम तीन वर्ण हैं। आकार सबसे थूल है उकार सूक्ष्म है और मकार कारम रूप है तो स्थूल आकार को सूक्ष्म जो उकार है उसमें लय कर देता है और उस उकार को मकार में लय कर देता है उस मकार को अमात्र जो चतुर्थ है तूरी उसमें लय करके बैठ जाता है तो ब्रह्म में बैठेगा ना ओमकार के उच्चारण के माध्यम से इसलिए ओमकार प्राप्ति के साधन ब्रह्म प्राप्ति का साधन ओंकार हो जाता है ऐसा करके बताना चाहते हैं ये कहना चाह रहे हैं समाधि पृष्ठ यदा वो मित्र उच्चार्य आत्मा अनुसंधत् आत्मा का अनुसंधान जब करता है तब थूलम आकारम उकारे सूक्ष्म आकार को उकार जो सूक्ष्म होता है आकार की अपेक्षा उकार सूक्ष्म है क्योंकि थूल विराट रूप होता है वो विश्व दिस, रूप है और उकार जो है तेजस के साथ में इतना सूक्ष्म में है ऐसा जब लय कर देता है तम च कारण है मकार है और उस सूक्ष्म जो उकार था उसको भी कारण जो मकार में लाये करके तम अभी उस मकार को भी अमात्र में ले जाना है उसने इसी उपनिषद में आगे चर्चा आने वाली है तम अभी कार्य कारण अतीत है जो कार्य काल से अतीत है जो कार्य कोटि में भी नहीं है कारण कोटि में नहीं है इंद्राकार पत्र है आत्मा है प्रत्येगात्मा समृद्ध माना अकार को उकार में उकार को मकार में मकार को जो अमात्र चतुर्थ है तुरय है उसमें उपसंहार करके तन निष्ठो होती आत्मनिष्ठ होकर के बैठ जाता है व्यक्ति वो किस साधन से हुआ ओंकार के उच्चारण साधन से हुआ अनेक प्रकार इस प्रकार से भी ओंकार से तत्तिपत्ति पोकार जो होता है उस आत्मज्ञान के उपाय है यह सिद्ध होता है करके कहा ओम आत्माजीत इत्यादि कहा ओम ऐसा उच्चारण करके आत्मा का अनुसंधान करे ऐसा वाक्य है अच्छा आगे किंचम स्थानु सपमान इतिवध एक बात समान आदि करना दिखाना चाहते हैं उस, उसके माध्यम से भी क्यों ओम इति ब्रह्म इत्यादि आएगा ना। उसके लिए बोलना चाहते हैं ओम जो है ब्रह्म है ऐसा बोलना माने ओम बाध करके ब्रह्म दृष्टि में जाना है जिसके लिए कहते हैं किंचम स्थानु सपमान इतिवध जैसे रात्रि में ठूट बुद्धि हो गई थी किंतु सुबह देखा तो पुरुष दृष्टि हो गई ये स्थान सपुवाण जो बुद्धि पहले हो गई बाद में तो पुरुष दृष्टि ऐसी जब होता है तो क्या होता है उसमें तो कहा पुमानद यदे तद ओम इति उच्यते जब कि ओम ऐसा उच्चारण किया जाता है जब तदा तद ब्रह्मी जो ओम उच्चारण होता है ब्रह्मी बाधायाम समधिकरण बाध सामनाधिकरण माने पहले ओम दृष्टि करना बाद में ब्रह्म दृष्टि हो जाना बाध समानिकरण बाधायाम समान अधिकरण है ना, ना समाहित ब्रह्म बोध देते ऐसा समाहित व्यक्ति तो वो ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है ब्रह्म बोधित हो जाता है ब्रह्म का ज्ञान होता है इत्यादि कहा बाधायाम दस की आरोपित तादात्म भागो बाधा मानी ओम ब्रह्म नहीं है किन्तु आरोप किया गया है प्रतिमा भगवान नहीं होते हैं भगवान का वहां भगवत बुद्धि आरोप किया जाता है प्रतिमा आरोपित ताद भाव है ओम और ब्रम ता आरोपितादा विभाग आरोपित यही बाध है यही है आरोपित तादभाव बाधा हाँ। बाध समानी आरोपित ताद भाव एकता करना मान भिन्न में भिन्न बुद्धि करना यही है बात तर विषय बोध जनक ऐसे बाद विषय बोध जनता जो होगा यद जो दो पद मिल करके काम करेंगे वहां यो यम साणु ओम इति ब्रह्म इत्यादि बोला जाता है दो पद का होगा ऐसे बार विषय बाद जाने दो पद उनके होने का समान अधिकरण समान विभक्ति वाले दो पद होंगे तो यही बाद समाधिकरण का होगा समान विभक्ति तत्व ये बोने इस इसके द्वारा बा, बाद समाधिकरण ने इत्यादि कहा था अच्छा ओम इति ओम ब्रह्मा इत्यादि का ओम यही ब्रह्म है करके बाद समान दिखाया ओम का उच्चारण किया और ब्रह्म बुद्धि करना है ये दिखाया अच्छा आगे किंत सर्वास्पदत्वाद ओंकार से ओमकार सबका आश्रय हो जाता है जितने बाघ प्रपंच है वो ओम से निकलना है सब ओम का विकार है बाघ प्रपंच और अर्थ प्रपंच जितना है ब्रह्म का विकार है दो प्रपंच है शब्द प्रपंच और अर्थ प्रपंच दिखाते हैं ंच सर्वास्पत्वाद ओंकार प्र... से ओंकार सबका आश्रय हो जाता है इसका बाघ प्रबंध का जितने शब्द बनना है ओंकार का ही विकार है सारे वो में कल्पित है सारे शब्द यहाँ अभी स्तृति स्वयं बताएगी ऐसे है तो क्य सर्वास्पदत्वाद ओंकार से ओंकार सबका आश्रय होने से सबका आस्पद आश्रय है ऐसा होने से और ब्रह्मणस्त तथा ब्रह्म भी वैसे ही सर्वास्पद है सबका आश्रय है एक ही लक्षण वाले हो गए दोनों कौन ओमकार और ब्रह्म सबका आश्रय वाले है जितने भी कल्पना करते हैं अर्थ जगत, है? जगत की कल्पना किसमें करते हैं आत्मा में और शब्द जगत की कल्पना किसमें करते हैं ओमकार में कल्पना के अधिष्ठान है शब्द जगत की कल्पना के अधिष्ठान ओमकार है और अर्थ जगत की कल्पना की अधिष्ठान आत्मा है ब्रह्म है एक कहा कि सर्वास्पत्वा ओंकार सबका आश्रय होता है ओंकार शब्द जगत का और ब्रह्मास्त्र तथा ब्रह्म भी वैसा ही है अर्थ जगत का आश्रय है जितने कल्पना करते हैं जैसे मनुष्य आदि कल्पना शरीर आदि की कल्पना ब्रह्म में और मनुष्य शब्द की कल्पना ओंकार में मनुष्य शब्द है मकार अकार नकार उकार या सकार यकार अकार हकार बनाया तो मनुष्य ऐसा बनेगा शब्द रूप है ये तो उसका अर्थ है जो मनुष्य शब्द होता है उसका अर्थ होता है ये जो बैठा हुआ है ये मनुष्य नहीं मनुष्य शब्द का अर्थ है तो मनुष्य शब्द ओंकार में कल्पित है और ये जो बैठा हुआ मनुष्य शब्द का अर्थ ब्रह्म में कल्पित है दोनों आश्रय ये कहा किंतः सर्वास्पदत्वाद ओंकार सबका आश्रय मनुष्य ओंकार में और ब्रह्मणस्त्र तथा ब्रह्म में सर्वास्पद है इसलिए एक लक्षण दोनों का एक ही लक्षण हो गया सर्वास्पदक लक्षण एक हो गया दोनों ओंकार में और ब्रह्म में ऐसा होने पर भी आ, अन, आ, तो आप अन्यत्व असिधे ब्रह्म और ओंकार में अन्यत्व भिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती दोनों एक ही लक्षण वाले हैं भिन्नत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है न होने से ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्ति रे व इसलिए ओंकार के जो ज्ञान होता है वह ब्रह्म का ही ज्ञान हो जाता है उसके माध्यम से कहा एक ही लक्षण है उसे कहा ओंकार एवं सर्वम यही एव श्रुति दिया था ये सब कुछ ओंकार ही तो है ये सब कुछ को बात करके ओंकार को बचाना है ये कहा आगे ओम इति इतम सर्वम इत्यादि वाक्यांतर संग्रहार्थम आदि पदम तो ओंकार एवं सर्वम इत्यादि श्रुति भे में आदि है तो आदि से क्या लेना चाहते टीकाकार बोलते हैं ओम इतिदम सर्वम इदम सर्वम ओम इति ऐसा ये जो कुछ है ओम ही तो है ऐसे भी श्रुति है इत्यादि वाक्यांकर संग्रह के लिए और भी सारे हैं यहाँ भी आदि लगाए इनके संग्रह करने के लिए आदि पदम इत्यादि श्रुतिध्यो इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मपति उपाय तुम तो ओंकार से प्रमित ये सारे श्रुतियों से क्या सिद्ध हुआ ब्रह्म ज्ञान के उपाय ओंकार में इसे प्रमित हुआ जानकारी हो गई उपाय है ओंकार ये ज्ञान हो गया का। तो कार्य से ये। गया ऐसा आदेश शेष लगाना कहा इत्यादि श्रुतिवती उपाय ओंकार से प्रमित बोल भी ऐसा शेष लगा देना कहा का। का। न स्वान्नुगत प्रतिभा से चिरात्मे प्राणाद विकल्प से कलित्वाद आत्मा सर्वास्पदस्तु आत्मा तो सर्वास्पद हो जाता है क्यों अपने में जो अनुगत प्रतिभाष होता है आत्मा में ही सारी दिखाई पड़ते हैं सुसुद्ध में आत्मा ही रहता है जाग्रत में आने पर सारा प्रबंध खड़ा हुआ है कहा आत्मा से ही निकले हैं आत्मा में ही हो इस्त हो जाता है एक इन्होनों स्व अनुगत प्रतिभा से आत्मा है स्व से आत्मा को देना अपने में आने वाला जो तो प्रतिभास हो रहा है ज्ञान तो नहीं है आभास हो रहा है मनुष्यदी जितने भी है इनका सन्मात्र चिदात्म सत्मात्र जो चेतन स्वरूप आत्मा है उसमें प्राण विकल्प से प्राण माने श्वास प्रसवाद आदि विकल्प अर्थ अर्थ प्राण शब्द नहीं प्राण अर्थ प्राण प्रान शब्द का जो अर्थ होता है उच्वास श्वास वायु इत्यादि जितने विकल्प अर्थ अर्थविकल्प जितने हैं जगत में शब्द विकल्प ने अर्थविकल्प प्राणादि विकल्प से कल्पित प्राणादि विकल्प कल्पित है आत्मा में ही कल्पित है सिद्ध हो जाता है आत्मा ना सर्वास्पद इसलिए सारे कल्पित होने से सबका आश्रय सर्वरूप हो जाता है आत्मा सर्वास्पद हो जाता है आत्मा रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे वो सबकी कल्पना का आश्रय कौन रज्जु उसका स्वरूप रज्जु ही है वैसे सारी कल्पना का स्वरूप आत्मा हो जाता है अर्थ जगत न पुनर् ओंकार ऐसा तो ओंकार में तो ऐसा है ही नहीं सारी कल्पित हो जाए ऐसा तो नहीं है अनुगमान कोई अनुगम नहीं होता है आत्मा में तो सारे अनुगम हैं, किंतु ओंकार में अनुगम नहीं है अनुगतता नहीं है करके अरे बाबा है ये दिखा दें दृष्टांतों से कर कहेंगे आसम का कहा रज्वादी विव सर्पारी विकल्प ये दृष्टांत है जैसे सरपारी विकल्प का आस्पद रज्जु होती है रज्वादी विव वहां भी आदि यहाँ भी आदि है तो जैसे रज्जु आदि सर्पादि विकल्प जो कल्पना की जाती है सर्पादि विषय की कल्पना में आस्पद होता है अद्वै आत्मा परमार्थ उसी प्रकार जो अद्वै आत्मा परमार्थ होता हुआ सत्यम ज्ञानो अय एकमेवा द्वितीय जो अद्वै आत्मा है जो दो नहीं है ऐसा आत्मा परमार्थ सन परमार्थ रहता अपने स्वरूप में होता हुआ आत्मा प्राणादि विकल्प से आस्पद यथा प्राणादि जो जग, जगत है अर्थजगत उसके जैसे आशपद बनता है आत्मा जैसे अर्थ जगत के आशपद होता है कल्पना का आधार बनता है ठीक किसी प्रकार तथा सर्वो की प्रपंच जितने भी शब्द प्रपंच हैं घाटा बोलेंगे घाटा बोलने पर शब्द होता है घटार आकार टकार आकार, दिशा मिलकर घाटा, ये ये इसमें ओंकार में कल्पित है और जो घटक करके जो कहा गया जो वस्तु है जिसमें जलाहरण जला होता है वह आत्मा में कल्पित थ जगत आत्मा में कल्पित है शब्द जगत ओंकार में कल्पित है दोनों बराबर आस्पद हो जाते हैं यही कहना चाह रहे हैं परमार्थ संघ वास्तविक होता होगा, प्राणादि विकल्प से जैसे प्राणि विकल्प का स्पद जैसे होता है प्राणादि बने अर्थ जगत का ठीक इस प्रकार तथा सर्वोपी बाघ प्रपंच आत्म विकल्प विषय प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प बने प्राणादि प्राण शब्द ध्यान देना अर्थ नहीं लेना के प र इत्यादि करके प्राणा बनाया जाता है ऐसा शब्द बाघ प्रबंध प्राणादि आत्मविकल्प से प्राणादि स्वरूप विकल्प का विषय ओंकार एवं उसका विषय उसको विषय करने वाला ओंकार होता है ये कहा ठीक है ठीक है यथारज्जु सुक्ति ऐसा इत्यादि अधिष्ठान विशेष जैसे देखो तो कल्पना के लिए कोई ना कोई अधिष्ठान चाहिए जैसे रज्जु हो तो सर्पाद की कल्पना होगी शुक्ति हो तो रजत की कल्पना होगी ये अधिष्ठान विशेष हो जाते हैं कल्पना काल में रश्मि है चाहे शुक्ति है ये अधिष्ठान होते हैं आश्रय होते हैं यथा रज्जु शुक्ति, दो दृष्टांत है जैसे आदि लगाया था भाष्य में इसलिए दो दे दिया। जैसे रज्जु है सुक्ति है इत्यादि और भी बहुत सारे है मरूभूमि बहुत कुछ है इत्यादि अधिष्ठान विशेष जितने भी अधिष्ठान विशेष है सर्पो रजतम इत्यादि विकल्प से आस्पद रज्जू में सर्प का आस्पद है रज्जु और शुक्ति है इसके रजत का आस्पद है आश्रय है उसी में कल्पना होनी है ऐसा होता है आस्पद अभिवत ये स्वीकृत है ये देखा गया है ऐसा हो जाता है ठीक इस प्रकार तथा आत्मा अद्वयत्वा आत्मा अद्वय दो बन नहीं सकता जब तक रज्जू रहेगी रज्जू रहेगी सर्प होगा तो सर्प ही होगा उसमें दो नहीं रज्जू भी हो सर्प भी हो दोनों हो नहीं सकते माने सर्प काल में रज्जु दबी हुई होती है पता नहीं होता रज्जू है करके ये की होता है वैसे आत्मा अद्वय है द्वितीय है ही नहीं जगत नाम की वस्तु नहीं है अद्वय है जब सुसुप्ति में कुछ मिलता नहीं है आगे तूर्य की बात ही छोड़ो कहा क्या मिल रहा है कुछ जगत नाम की वस्तु नहीं अद्वयात्मा ये ठीक बोल रहे हैं तथा आत्मा अद्वय अद्वैयवाद आत्मा अद्वय होने से अकेला है आत्मा उसमें कोई संसार नाम की वस्तु ही नहीं है सुशुभ में देख लो ना आत्मा में कितने क्या होते हैं मकान दुकान है शरीरारी है कुछ नहीं है अकेला ही पता नंगा बाबा है, है अवधूत है अकेला है अद्वय आत्मा आत्मा अद्वय अपवाद अद्वय होने से मिथ्यात्व हेतु अभाव आप उसको मिथ्यात्व सिद्ध नहीं कर सकते हैं अधिष्ठान को मिथ्या घोषित नहीं कर सकते हैं कल्पित को मिथ्या घोषित होता है जो अधिष्ठान होगा वो मिथ्या नहीं होता मिथ्यात्व के तो लिए हेतु नहीं है वहां जो दृश्यवादी हो हेतु तब मिथ्या सिद्ध तो होता है किंतु आत्मा दृश्य नहीं हो तो द्रष्टाकोटि का है हेतु के द्वारा मिथ्या सिद्ध तो होता है जगत मिथ्या रज इत्यादि स्वप्नवत स्वप्न मिथ्या है इसी प्रकार जगत भी व्यावहारिक जगत मिथ्या है जो दृश्य होगा मिथ्या होगा आत्मा दृश्य आएगी नहीं नहीं तो द्रष्टा है इसलिए मिथ्या नहीं होता मिथ्यात्व हेतु अभाव आत्मा में मिथ्यात्व हेतु नहीं है इसलिए परमार्थ सत्य स्वभाव परमार्थ सन था ना परमार्थ सत अधिष्ठान होता हुआ जो आत्मा स्वभाव बक्षमाण प्राणादि विकल्प से आस्पद आगे जो कहेंगे मान सूक्ष्म जगत की चर्चा करेंगे तेजस आत्मा की चर्चा करेंगे वो सबकी कल्पना का आस्पद बन जाता है बक्षमाण प्राण आदि विकल्प से प्राण आदि से लेना अर्थ प्राण शब्द का अर्थ जो वायु वायु आदि जितने भी हैं उनका आस्पद बंद अब को कम देते उसका कल्पना के अधिष्ठान स्वीकार किया जाता है यथा जैसे यह आत्मा है ठीक इस प्रकार ये सब है। जिस प्रकार ये दृष्टांत हो गया अर्थ जगत का कल्पना अधिष्ठान आत्मा है ये दृष्टान्त हो गया ठीक इसी प्रकार तथई प्राणादि आत्म विकल्प प्राण शब्द लेना है जो पकार कार आकार रणाकार आकार विसर्ग हाँ मिलकर के प्राण बनेगा इस शब्द प्राणादि आत्मविकल्प प्राणादि जितने शब्द जगत है पूरा इसका विकल्प यह जो विकल्प है कल्पना है तद विषय उसको विषय करने वाला सर्वो बाघ प्रपंच उसको विषय करने वाले शब्द प्रपंच जितने शब्द जगत बाघ प्रपंच शब्द जगत जितने भी हैं यथोक्त ओंकार मात्र आत्मकह जो पूर्वोक्त जो ओंकार है कथित ओंकार है तत् मात्र ही है ओंकार से अतिरिक्त है ही नहीं शब्द जगत तदास्पदोगम इसलिए ओमकार आश्रय वाला माना जाता है जितने बाग प्रपंच है ओमकार में आश्रित है ऐसे जाना जाता है कहा न तो जगत जगत ओंकार से अनुगम न जगत ही ओंकार से अनुगम जगत में ओमकार का अनुगम नहीं है अनुगतता नहीं है ये बात नहीं क्योंकि बाग प्रपंच में अनुगत है ओमकार ओंकार उम है सर्वाग संकीर्णा दिशा कर देखो हाँ छाद में आया यथा संकुन संतीर्णी भवंती तदवत् ओंकारण सर्वाप संतीर्णा ऐसा कहा है ओंकार के में उदगित प्रकरण में आता है एक बार प्रजापति के मन में आया ये जो संसार में सार वस्तु क्या है जैसे दूध का सार नवनीत होता है तो सार वस्तु क्या है ऐसे विचार आया तो उन्होंने लोगों को तपाया तपाया तो तीन लोग सार में मिला भूर भुवस्व सार में वो भूभा स्व भूलो अंतरिक्षलो और स्वर्गलो तीन लोक मिले फिर वो तीनों में फिर तपाया विचार किया इसमें सार क्या है तो तीन देव सार में मिले अग्नि अग्निवायु सूर्य पृथ्वी का भूलो के देवता अग्नि है अंतरिक्ष के देवता वायु है और स्वर्ग का देवता सूर्य है तीन लोक का सार रूप में अग्निवायु सूर्य मिला फिर उन तीन देवों को तपाया क्या है इसमें सार तो तीन वेद सार में आए रि के तीन वेद सार में आए लोक देव वेद लोक मिले सार रूप में फिर देव मिले फिर वेद मिले फिर वो तीनों वेदों को तपाया विचार इस किया इसमें सार क्या है तीन व्याहृतियां थी भूभुआ स्वह व्याहृतियां हैं फिर वो तीन व्याहृतियों को भी तपाया तपाया विचार किया इसमें सार क्या है तो ओम निकला तब कहा ये बातें आ गई वहां उसके बाद कहा यथा संकुना पर्वानी संतराणानी भवंती तर्वत उनक संतरणा ऐसा जैसे जाल होता है जो सड़े हुए पत्ते देखे होंगे उसमें जाल होता है नसों का जाल उन जालों में पत्ता टिका हुआ है जिसको पत्ता बोलते हैं नसों का जाल है धागा का, रेश का रेशों का जाल है जो कीड़े लग जाते हैं जिन पत्तों में उनको दिखाई पड़ता है जैसे शंकु होता है तंतु धागा जो नशे होते हैं पत्तों के नशे उसमें पत्ते टिके हुए हैं आच्छादित हैं ठीक इसी प्रकार ओंकार में सारी वाणी अश्लींकार सर्वाव्याप्त व्याप्ता सारे शब्द भ्याप, जगत जितने भी हैं ओंकार से व्याप्त है ऐसा शांत की बात है यही कहा यहां ओंकार सर्वा बाग संतृणा श्रुति है ऐसी श्रुति है सारे बाग जितने भी शब्द जगत है ओमकार से आच्छादित है है ये अतो युक्तम ओंकार से सर्वास्पदतम तो इसलिए ओमकार में सिद्ध हो जाता है सर्वास्पदत्व है सबका आश्रय सिद्ध तो हो जाता है ये कहा एक आगे है। अर्थ जात से आत्मा आत्मास्पदत्व ठीक है अर्थवर्ग जितने भी हैं शब्द और अर्थ दो होता है जगत में कोई भी वस्तु होगा शब्द कोटि और अर्थ कोटि दो को वर्ग के होता है किंतु अर्थ जात से अर्थवर्ग जितने भी हैं गाता पटा मठा जितने भी हम काम में लेते हैं वस्तु का प्रयोग करते हैं अर्थ जगत हो गया वो अर्थ जात से तो आत्मा आश्रय वाला होने से ओंकारास्पदक पद द्वाच और प्रपंच प्रपंच शब्द प्रपंच सिद्ध है ओंकार आस्पद होने से प्राप्त आस्पद द्वैत द्वयम फिर द्वैत हो गया दो आश्रय हो गए आपके कथन के अनुसार एक तो अर्थ जगत का आश्रय आत्मा और शब्द जगत का आश्रय ओम दो फिर भी द्वैत हो गया ये शंका है कहते नौ ये भाषण में कहते हैं सचा आपस में वह जो ओंकार है ना वो आत्मस्वरूप ही है बाच्य और बाचक में भेद करना संभव नहीं है कालिदास जब ये लिखते हैं रघुवंश लिखने जाते हैं शुरू में मंगलाचरण करते हैं बागरथा अथा बागरथा संप्रत हो बाघ पिता रघु पार्वती परमेश्वर पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव में भेद नहीं है। बोलते हैं बाघ अर्थ वसंपृक्त हो जैसे बाघ वाणी मा, और अर्थ शब्द और अर्थ जैसे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं किंतु अलग नहीं होते बाघ अर्थ प्रतिपत्ति मैं पार्वती परमेश्वर की वंदना करना चाहता हूँ इसलिए वाणी का अर्थ प्राप्ति के लिए मैं शब्द का अर्थ चाहता हूं लेखन तो कार्य में जाना है शब्दार्थ प्राप्ति के लिए जगत पिता रोग बंदे जगत के जो माता पिता है पार्वती परमेश्वर बनते ऐसा कहते हैं रामायण तुलिंगदास कहते हैं ना गिरा अर्थ जल बीच सम कही भिन्न। अर्थ भिन्न भिन्न बाणी गिरा माने वाणी अर्थ माने विषय दो में भिन्न शब्द का प्रयोग होता है किंतु भिन्न नहीं होता है गिरा अर्थ जल बीच सम जैसे जल और तरंग शब्द का प्रयोग होता है दो किंतु भिन्न नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां भी है ये कह रहे हैं एक आशा आत्मस्वरूपम देव वो जो ओम है ओंकार है जो शब्द जगत का आस्पद बना हुआ ओंकार वह आत्मस्वरूपी है आत्मस्वरूप से बिना नहीं होता है तब अविधायक क्यों उस आत्मा का कथन करने वाला है ओम ओम उसका वाचक है किसका आत्मा का तब मैंने आत्मा न आत्मा का अविधायक है है कथन करता है इसलिए आत्मस्वरूपी है इसलिए द्वैता आने की प्रसंग नहीं है ये सिद्धांत ने कहा आगे बोलते हैं ओंकार विकार शब्देय सर्व प्राणी आत्मविकल्पोविधानास्थी और ओमकार के जो विकार है क्या है शब्द शब्द जगत तो ओमकार का विकार है ओमकार विकार शब्द ओमकार का विकार शब्द क्या है घट पट मठ ये सब ओमकार के विकार शब्द हैं ये घट शब्द पट शब्द मठ शब्द जितने ओंकार के विकार रूप शब्द हैं शब्द का जो अधेय होगा भट पट मठ का अर्थ होगा जो अविधेय शर्व प्राण आदि विकल्प जो प्राण आदि जो श्वास प्रश्वास आदि विकल्प मान ओमकार के विकार के जो शब्द होते हैं उसके उसके विधेय होते हैं विषय होते हैं वो शब्द विकल्प आत्म विकल्प अभिधान व्यति नास्ती प्राण आदि आत्म विकल्प इतने हैं अभिधान व्यति नास्ती जो प्राण आदि जितने भी हैं शब्द से भिन्न नहीं होते हैं आप माने अपने शब्द से विनन है और शब्द जो है आत्मा से विनमन है इसलिए संपूर्ण अद्वैत सिद्ध हो जाता है यही कहा क्यों बाचार अमणम् विकारो नाम अध्ययम ऐसे स्मृति में कहा जो कार्य वर्ग का जो बोलते हैं वो कार्य होता नहीं केवल शब्द प्रयोग होता है जिसे घट घट बोलते हैं वास्तव में घटनाम की वस्तु तो मिलना ही नहीं है केवल घट शब्द का प्रयोग ही होता है घुण्ने पर मृति मिलेगी अन्वेषण करेंगे का मिलेगी ऐसे होता है बाचार मन दिकारो नाम जितने भी नाम रहे है नामधारी जो भी हैं नाम प्राप्त है घाटा पाठा मठा मनुष्य आदि सब कुछ यहाँ जिसको मनुष्य बोल रहे हैं ढूंढने पर यहाँ पंचभूत मिलेंगे मनुष्य नहीं मिलेगा वाला हो जाएगा मनुष्य ये तो ऊपर ऊपर विवाद चल रहा, चल रहा है चल ठीक है यहाँ ढूंढेंगे पांच भूत खड़े हो जाएंगे जिसको मनुष्य करके बोला जा रहा है, है। बाचार अमन अंतिकारो नाम जितने भी नाम वर्ग है सब वाणी का आलम्बन मात्र है वस्तु नहीं है कार्य कार्य जो जगत होता है वस्तु नहीं होता एक सिद्ध कर दिया टिप्पणी एक दो विकारो घटादि कार्य वर्ग विकार मानी घटादि जो कार्य वर्ग हैं जितने भी हैं वाचारो मणम बाचार बाचा आरभ्यते व्यवहार्यते केवल व्यवहार होता है शब्द का व्यवहार होता है वस्तु नहीं होता सत्यता यह है व्यवहार तथा इसलिए बाचार का वाणी के द्वारा व्यवहार होता है इसलिए बाचार ऐसा सौ प्रयोग किया वाव व्यवहार मात्र शब्द प्रयोग मात्र होता है वस्तु नहीं होता जिसको मनुष्य करके बोल रहे हैं, मनुष्य शब्द बोल दिया किंतु तो? नहीं मिलने वाला है ढूंढने पर और कुछ मिलेगा और उसको भी ढूंढेंगे तो और कुछ मिलेगा अंतिम में जाकर को परमात्मा ही मिलना है ब्रह्म ही मिलना आत्मा ही मिलना है यह स्थिति हो जाती है दो नंबर टिप्पणम विकार से वाग्यवहारण मातृत्व कथम सार्वलौकिक वाच्य वाचक भेद इत्य एक शंका होगी जो कार्य जगत है जितने भी हैं शब्द प्रयोग मात्र है तो शब्द मात्र ही है फिर दो शब्द का प्रयोग क्यों होगा बाच्य और वाचक शब्द को वाचक कहा जाता है और अर्थ को वाच्य कैसे ये प्रयोग होगा जब बाच्य नाम की वस्तु ही नहीं है वो वाचक से अतिरिक्त है ही नहीं शब्द प्रयोग मात्र होता वस्तु नहीं है यदि तो फिर ये दो शब्द का प्रयोग कैसे होगा बाच्यवाचक प्रयोग ये शंका है पूर्वादी के दोनों विकार विकार माना कार्य वर्ग वस्तु जितने भी हैं सब तो ये भी है शब्द प्रयोग मात्र यदि है वाणी का व्यवहार होता है वस्तु का व्यवहार हो नहीं पाता यदि ऐसा है तो कथम सार्वलौकिक वाच्यवाचक भेद फिर समूह लोक में प्रसिद्ध जो वाच्यवाचक जो भेद है शब्द तो को वाचक बोलते हैं अर्थ को वाच्य बोलते हैं ये कैसे सिद्ध होगा इस शंका होने पर इसने कहा नाम अध्यय नाम प्राप्त है नाम एवं नामध्यय ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में होता है नाम रूप अभाग्यो ध्येय ऐसे वार्तिक है नाम शब्द रूप शब्द भाग शब्द से ध्यय प्रत्यय होता है स्वात्म नामधेय रूपधेय भागधेय ऐसा हो जाता है नाम को ही नामधेय कहते हैं नामधेय नाम रूप नाम नाम भागव्योध्येय ऐसा भारतीय कर जागरण ध्येय प्रत्यय है ये नामधेयम तर्भेदों की नाम मात्र भेद वो जो बाच्यवाचक भेद है ना तरभेद है बाच्यवाचक भेदों की नाम वो भी नाम ही मात्र है वाच्यवाचक भेद भी नहीं वो नाम मात्र ही है नाम वह शब्द को वाचक बा, बोलना अर्थ को वाच्य बोलना वो जो भेद बना हुआ है वो भी नाम सब, मात्र ही है शब्द मात्र ही वास्तव में मिलेगा नहीं बाच्यवाचक भेद नाम मात्र न वस्तु सत इतो वाच्यवाचक भेद क्योंकि सद वस्तु नहीं है वो भी नी? उत्तर दिया भाष्य भी कहते हैं आगे श्रुति देते हैं और भी तरसम बाचा दंत्याम भीर धामभीर सर्वम ऐसा श्रुति दिया है तदश्य इदम बाचातंत्या तद इदम अश्य बाचातंत्या तद इदम जगत वो पूर्वोक्त तो जो प्राणादि जगत है इसके आगे पूर्व में प्राणों की चर्चा है श्रुति के पहले ये श्रुति जहां आई है उसके पहले प्राणों की चर्चा है तद से वो प्राणों को लेना और इदम से वर्धमान जगत को लेना ये इत्यादि जगत जितने भी है अश्य ब्रह्म अश्य माना ब्रह्मण इस ब्रह्म का विकार जातम जो विकार वर्ग है सबके सब ब्रह्म संबंधी जो बाणी है ब्रह्म को संबंध रखने का शब्द जो बाणी है उसके द्वारा संपूर्ण संबंधित बाणी के द्वारा व्याप्त है दाम वाणी मान शब्द है शब्द नाम रूपी रशि से बधे हुए हैं शीतम सिंह बंदे ने धातु शीतम बद्धम बधे हुए सारा जगत मान नाम रूपी रसी से बधे हुए हैं ब्रह्म के संबंधी नाम उस नाम रूपी रसी से सारी संसार बदा हुआ है ऐसे कहा तीन नंबर की टिप्पणी है अव्यवहित स तस्तंत्री नाम दामी पूर्ववाक्यम यदि ये जो वाक्य जहाँ आया तद से बाचा तंत्र नामग दाम श्रीतम इसके पूर्व में ऐसा वाक्य है वहाँ क्या वाक्य है यत् तद अव्यवहित जो ये अव्यवहित पदार्थ है जितने भी हैं तस् बात तंत्री उसकी बाग तंत्री नाम बाघरूपी जो धागा है यही दाम है नामी दाम ऐसे नाम है नाम रूपी रसी जित्य भी संसार जगत है नाम रूपी रसी मात्र है नाम में फसे हुए हैं सब नाम से बदे हुए हैं ऐसा कहा पूर्ववाक्य है तो इसका अर्थ कहते हैं तस्य बाग का प्राणस्य पूर्व में तो तत्पथ के द्वारा पूर्व वाक्य का तत्पथ से प्राण भी लिया गया वहां तस्य प्राणस्य बागकरण जो बाणी रूपीकरण है शब्द करण है उसका तंति रिव तंती वास्तव में धागा तो नहीं धागा जैसा धागा जो काम करे क्या काम करे बांधने का काम करे वैसे ये शब्द जो है अर्थ को बांधने का काम करता है तंत्र यदा वत्स तंत्र जैसे बछड़े को बांधने का धागा होता है स्वात्म संबंधी जैसे बछड़े के जो धागा होता है धागा में बसड़ा बस, बस बना हुआ होता है किससे स्वात्म संबंधी तंत्री अपने संबंधी स्व संबंधी पर जिस बछड़े में लगा उसी के धागा बंधन का कारण बनना है दाम अत संग सं वो रस्सी के माध्यम के द्वारा वो धागा जोड़कर रसी बनना रसी के माध्यम से बछड़े बांधे जाते हैं ठीक इसी प्रकार तथा भाग तंत्री समुद्रानी नावानी जितने भी शब्द रूपी धागा से जुड़े हुए थे तभी जहां पर एक एक वर्ण जोड़ करके क्या करते हैं नाम बनाते हैं उस नाम से सारा संसार बनना बता हुआ एक दावानी अभी दानी कथन करने वाले को नाम बोलते हैं दामानी व वा दामानी वास्तव में रसी तो नहीं है रसी जैसे हैं जैसे रसी जो काम करते हैं दामन माने रसी जैसे दाम रसी जो काम करे वही काम भी करते हैं कौन रसी बांधने का काम करते हैं ये भी अर्थ को बांधने का काम करते हैं कौन शब्द ये कहा सर्वम्भितगर अविधेयम संपूर्ण जगत जो अविधेय जगत है नाम भी प्रकाशमान नाम के द्वारा प्रकाशित होता है कोई ना कोई वस्तु का एक न एक नाम होगा नाम के द्वारा प्रकाशित होगा ये बदम दाम भीन व जैसे बदसा जैसे रशी से बछड़े बदे जाते हैं उसी प्रकार शब्दों से जगत बना हुआ दिखाई पड़ता है कहा ये अर्थकम दे ऐसा कहा भाष्य मारा कहते हैं सर्वम ही इधम नामाने और भी श्रुति है ये जो कुछ भी नाम ही तो हैं नाम में समाप्त तो हो जाते हैं जितने भी संसार में बसते तो नाम में समाप्त हो जाते हैं ऐसा कहा मानिए ओंकार वाचक है उसको प्रशंसा के ये सारी श्रुतियां लाई है इत्यादि इत्यादि श्रुति व्याह इत्यादि श्रुति में से शुद्ध होता है एक ओंकार के ज्ञान से आत्मा ओंकार का, का निर्णय से आत्मा करने निर्णय हो जाता है ये क्या एकांत है अतः इसके लिए आगे अब मंत्र में बताएंगे मंत्र से बताएंगे आगे मंत्र श्रुति से शुरू करेंगे एकातः आह एक दो भी टिप्पणी अतः यथोक्त नीत्या ओंकार से आत्म प्रति उपाय पूर्वोक्त तरीके से जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से नीति से यथोक्त नीति ओंकार से आत्म प्रतिपत्ति उपाय ओंकार आत्मज्ञान के उपाय है yeah. आत्म प्राप्ति का उपाय है ये कहा और आहो धो की टिप्पणी तम निर्णय की आ उसका निर्णय करते हैं वो ओंकार संपूर्ण के आत्मा का प्रतिपत्ति का उपाय कैसे होता है उसका निर्णय करते हैं आगे मंत्रों से निर्णय करते हैं आगे ये कहा देखिए सब तदम विकार जातम तद तो से इदम बाचा तंत नाम इस का अर्थ कर रहे हैं अच्छा पूर्व में ऐसा है आत्मवाचक भी ना ओंकार से आत्ममात्रत्व तद्वाचक तन्मात्र व्याप्तिभाव पूर्वादि शंका करता है कि आत्मवाचक भी थी। ठीक है आत्मा का वाचक हो गया ओंकार वाचक होने पर भी ओंकार से आत्मात्र तो फिर भी आत्मा मात्र नहीं हो सकता आत्मा का वाचक होने से आत्मा ओंकारी है आत्मा मात्र नहीं हो सकता क्यों तद वाचक से तदमात्र व्याप्ति जिसका जो वाचक होगा वो ही मात्र होगा ऐसी व्याप्ति तो नहीं मिलती है ये शंका आ गई प्राणादे आत्मविकल अभिधान व्यक्ति का दर्शनार्थ प्राणादि जो आत्मा का विकल्प है प्राण आदि जो श्वास प्रश्वास आदि वो तो कैसा है अभिधान शब्द से अतिरिक्त दिखाई पड़ते हैं प्राण शब्द से बोला जाता है ये श्वास आदि अलग दिखाई पड़ते हैं तो बाचक से बाच्य ये की होता है ऐसा तो अर्थ आता नहीं ये शंका है इतिहास संख्या ओंकार ओंकार विकार शब्देय शाह ओंकार का विकार जो शब्द है ओंकार का विकार शब्द शब्द जगत ओंकार का विकार है उसका अभिधेय होता है सारा जगत माने वाच्य होता है शब्दों का वाच्य होता है ओंकार का जो विकार है शब्दा, उस शब्द का वाच्य जो संपूर्ण जगत है प्राणादि आत्म विकल्प है जो प्राणादि स्वरूप जो विकल्प है संपूर्ण अभिधान विक्रे प्रणाशी जरूर माने शब्द से अतिरिक्त रूप से नहीं पाया जाता इत्यादि का टीका देख तस्विकारे ओंकार से विकार है का जो विकार है ओंकार से विकार शब्द विशेष जितने भी है ओंकार का विकार है अच्छा हो गई सर्वाभाग की श्रुति है क्यों अकारोवई सर्वाभाग ऐसी श्रुति है सारे शब्द क्या है अकारी ही है ऐसा कहा है अक्षराणाम अकारोष में विभूति अध्याय भी कहा भगवान ने अगर अक्षरों में देखना चाहो मैं अकार हूं क्यों अकारोवई सर्वाभाग ऐसी श्रुति है सारी शब्द जगत अकार है फिर आकार हो गया ओमकार कैसे आया प्रश्न होगा तो आगे कहते हैं ओंकार से च प्रधानत्वा ओमकार में आकार की प्रधानता है उ, म मिलकर के तीनों वर्ण मिलकर के ओम बनता है तो ओमकार में आकार की प्राधान्य है ये कहा ओंकार से चान अकार प्रधान अकार की प्रधान्य होने से तेरा इसी हेतु से प्रादि प्राणि शाच्य प्रादि आत्म विकल्प प्रादि शब्द के द्वारा का वाच्य जो प्राण स्वरूप विकल्प है और श्वास उच्छ्वास आदि विकल्प जितने भी हैं वो सबके सब सर्व सब, स्व अविधान आदि अपने कथन करने वाले शब्द से अतिरिक्त तो वो नहीं है और वो शब्द जितने भी हैं वो ओम से अतिरिक्त तो नहीं है ओम का विकार हो गया शब्दा शब्द का विकार हो रहा है सब सब के सब, अपने शब्दों के माध्यम से ओंकार में आ आश्रित उससे अतिरिक्त नहीं होता है कहा चार की टिप्पणी तेना सर्वस्व बाघ प्रपंच से ओंकार मात्रात्मक है जितने भी बाघ प्रपंच शब्द प्रपंच ओंकार स्वरूप होने से और ओम का ये बाघ का जो अर्थ है उस अविदान से भिन्न नहीं होते हैं शब्द से भिन्न नहीं होते हैं शब्द मात्र मिलता है घाटा बोलते हैं क्या मिला शब्द ही मिला घट नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति है विचार से जाएंगे तो नाम घटनात्मक वस्तु नहीं मिलेगा शब्द ही मिलेगा घाटा बाचारमणकारो नाम सत्यम स्तृति के आधार पर बोला गया ठीक है अभिधान आदि शब्द विशेषात्मक जो अभिधान होता है शब्द जितने कथन करने वाले प्राणादि शब्द विशेषात्मक जो प्राण प्राण आदि शब्द से कहा जाता है प्राण पकार रकार आकार पकार रकार आकार रकार आकार विसर्ग बना के प्र बनाया जाता है ऐसा ऐसा विकल्प जितने भी है शब्द प्राणादि तत् अभिधान जो अभिधान शब्द क्या है प्राणादि शब्द शब्द विशेषात्मक जो प्राणादि शब्द विशेष प्राणादि अर्थ विशेष नहीं अभिधान शब्द शब्द विशेष विशेषात्मक ओंकार विकार भूतम ओंकार के विकार हैं सभी माने मुख्य वह ओम ओं था ओम ओम ओं से निकले हुए हैं सभी शब्द जितने भी हैं प्राणादि शब्द भूतम ओंकार अतिरिक्क नशन भवती पहले तो उनके जो अर्थ था वो अविधान से अतिरिक्त नहीं है, शब्द से अतिरिक्त नहीं और जितने शब्द हैं ओंकार से अतिरिक्त नहीं इसलिए संपूर्ण जगत ओंकार है यह सिद्ध हो जाता है ओंकार मतम सर्वयती है इसलिए सब कुछ ओंकार है ऐसा निश्चय किया जाता है मैंने संपूर्ण जगत का विलय शब्द में कर देना शब्द का विलय ओम इस तरह से करना था आत्मनोपी तद्वाच्य तन्मात्र विधान्य और आत्मा भी देखो आत्मा रह जाएगा कहते आत्मा भी तो ओंकार का वाच्य होता है क्या होता है आत्मा भी ओंकार का बाच्य है है तो अर्थ जगत अभिधान से अभिन्न होता है यही है नाम मात्र आत्मनोभी ताच्य बाच्य ओंकार का वाच्य जो आत्मा है वो भी तन्मात्र कोई ओंकार मात्र का ही कथन कर दिया आत्मा कोमकार एवेदम सर्वम ये हो जाएगा ये कहा शर्दातिरिक्त अभावे शब्द से अतिरिक्त यदि अर्थ नहीं है एक शंका आ जाती है अर्थ माने भाई नहीं, क्योंकि सांदु के श्रुति में बोल दिया बात बातारोधारो नाम सत्य अर्थ नाम के वस्तु होता नहीं केवल शब्द प्रयोग होता है शब्द व्यवहार होता है विचार से देख विचार दृष्टि से जाने पर अर्थ नहीं मिलता ये सान्दु की श्रुति है तो इसके ऊपर शंका है शब्दातिरिक्त अर्था भावे शब्द से अतिरिक्त अर्थ के अभाव होने पर जब है ये की है उस स्थिति में फिर शब्द से अर्थवाचक फिर शब्द में अर्थ का वाचकत्व तो नहीं आ सकता दूसरा है नहीं किसका बनना शब्द से अतिरिक्त अर्थ हो तो अर्थ का वाचक शब्द बनेगा वो बाच्य बनेगा अब बाच्य न हो तो किसका वाचक बनना उसने वाचकत्व तो में नहीं आए अनुपत एकत्र विषय विषयित्व तो आएगा वही ओम ही विषय बन जाए बाच्य बन जाए वही वाचक बन जाए ऐसा तो बन सकता ये शंका है मेरी तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है अर्थ होने से कैसे सिद्ध हो होगा तो शब्द में अर्थवाचक सिद्ध तो नहीं होगा अच्छा जब अर्थवाचक नहीं आया तो एक ही में विषय विषय तो, तो होगा नहीं न होने पर केवल निर्विकल्प सन्मात्र वस्तु सर्व सर्वश वाच्यवाचक विभाग सुन्य ऐसे वस्तु सिद्ध होगा एक निर्विकल्पक वस्तु सिद्ध हो जाएगा तो सन्मात्र चित्त मात्र वस्तु जो बाच्यवाच्य विभाग से रहित वस्तु जहां बाच्य वाचकत्व भी, भी नहीं है वाच्यत्व भी नहीं है ऐसे वस्तु सिद्ध होगा वही वस्ती अभिप्रीत्य स्वीकार करके कार्य से वस्तु असत्य प्रमाण वास्तव में कार्य जो जगत है होता है वो नहीं है असत है इसमें प्रमाण देते हैं वाचारोहण विकारो नामधे मृत्य का सत्यम प्रमाण दिया ढूंढो अगर अर्थ जगत हो जिसको आप जो शब्द से जिसको बोला जा रहा है वहां ढूंढने पर वो वस्तु नहीं मिलेगा ये स्थिति है ये शब्द व्यवहार होता है अर्थ मिलने वाला नहीं है नहीं मिलेगा जिसको पुस्तक बोल रहे हैं ढूंढते तो क्या मिल कागज का टुकड़ा मिलेगा और वो भी कागज को ढूंढते ढूंढ दुण जाए घास घास से बना हुआ घास मिलेगा ऐसे चलता रहेगा ये नहीं मिलने वाला जो वस्तु करके आप व्यवहार कर रहे हैं वो वस्तु नहीं है स्तृति दिया प्रमाण दिया ठीक कार्य से सर्वस्व एवं मिथ्यात्व भी तथा प्रथम ओंकार उपाय प्रसिद्ध इतिहास एक शंका आ रही है ठीक है कार्य इस आपके युक्ति के आधार पर बाचार हर बार कार्य शब्द एक सब मिथ्या ही है मैं नहीं है केवल शब्द प्रयोग होता है ऐसा होने पर कार्य से सर्वस्व संपूर्ण कार्य जितने शब्द का, एवं मिथ्या इस प्रकार से मिथ्या घोषित होने पर है। नहीं है न होता हुआ देखने वाले को मिथ्या बोलते हैं जैसे रज्जु का सर्व शब्द प्रयोग होना पस्त न मिलना कैसे प्रकार से कथम थी। फिर ओमकार का निर्णय जो होगा वो निर्णय ब्रह्म प्राप्ति के कारण कैसे सिद्ध होगा एक शंका आ गई तदस्य इत्यादि स्तुति दिया तदस्य इदं वाचा तंत्र नाम वृद्धांत गुद सर्वशतम कहा तदम जगत ये जो जगत है संपूर्ण काय जगत जितने भी है अश्य वाचा इस ब्रह्म संबंधी बाणी के द्वारा शब्द ब्रह्म संबंधी बाणी ओम को संबंध रखने वाली शब्द ओ मैं उस बाणी के द्वारा रूपी धागा से तंती तंती मैंने धागा तनु विस्तार धातु तीन प्रत्यय करेंगे तो तंती बनेगा धागा बनेणी रूपी धागा से नाम भीर उसी का नाम नाम है वो नाम के द्वारा दाम भीर उसी के माध्यम से संपूर्ण सितम बद्धम सिंह बंदन धातु है निष्ठा प्रत्यय है संपूर्ण बना हुआ है कि तद इदम विकार जातम तद इदम है न तद अश्यदम में तद इदम पहले करवाद भी लेना चाहते हैं तद इदम विकार जातम जितने भी कार्य वर्ग है अश्व ब्रह्मा ये जो ब्रह्म है इसका संबंधी ब्रह्म संबंधी बाचा ब्रह्म संबंधी पाणी क्या है ओम है उससे संबंध करने वाले पाणी ओम है ओम के द्वारा सामान्य रूपया सामान्य या विशेष नाम नहीं लिया ब्रह्म संबंधी वाणी गुरुपात सामान्य रूप जो तंतु है तंतीय है धागा उसके द्वारा प्रसाद रजित जैसे फैलाई गई रस्सी होती उसके है उसके समान धागा है ये उसके द्वारा शीतम बद्धम शीतम का बद्धम का बरा हुआ है व्याप्तम शीतम माने बद्धम बद्ध माने व्याप्तम सारा जगत व्याप्त है वाणी रूपी धागा से संपूर्ण जगत व्याप्त है जैसे घट व्याप्त है मिट्टी से उसी प्रकार संपूर्ण जगत ब्रह्म ब्रह्म की जो बाणी है ब्रह्म संबंधी वाणी से व्याप्त माने ओंकार से व्याप्त है यह करना है कहा टिप्पणी पांच छह पांचव कहा ब्रह्म संबंधी ब्रह्म संबंधी बने ब्रह्म संबंधी बने तत्र कल्पितत्व न तादात्म संबंधवत्यर्थ तत्र ब्रह्म में कल्पित होने से कल्पितत्व न तत्तादात्म संबंध व कल्पित रूप से उसमें तादात्म संबंध जैसा होगी दिख रहा है जगत को तो किसने जिसमें जो तो कल्पित होगा तादात्म्य दिख रहा है तादात्मक रूप से दिख रहा है तल्पित उसमें कल्पित है संपूर्ण जगत ओंकार सामान्य रूप शब्दिन्न रूपया प्रणव रूपया प्रणवरूप धारा से संपूर्ण जगत है रहा हुआ सामान्य शब्दत्व अब विशेष होगा घटत्व पटत्व मठत्व तत्व विशेष शब्द विशेष होंगे ये सामान्य रूप सामान्य रूपया माना शब्दत्वावच्छिन्न रूपया शब्दत्वावच्छिन्न शब्द ये लेना संपूर्ण शब्द आ जाएंगे उसमें सामान्य शब्द के द्वारा प्रणव रूपया प्रणव के द्वारा तो अथवा प्रण के द्वारा सारा संसार बंधन वादा होगा ये कहना ओके, ठीक है शब्द सामान्य अर्थ सामान्य से व्याप्त होती है ठीक है शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य व्याप्त होता है होने पर भी कथम अर्थ विशेष शब्द विशेष व्याप्ति अर्थविशेष का जो शब्द विशेष होगा उसमें व्याप्ति कैसे दोनों में कैसे बनेगी शब्द विशेष ऐसी अर्थविशेष व्याप्त होता है करके सामान्य शब्द से सामान्य अर्थ व्याप्त होगा ये तो ठीक हो गया किन्तु विशेष शब्द से विशेष अर्थव्याप्त होगा इसमें कैसे शंका व्याप्ति कैसे बनेगी ये शंका है तो कहा नाम भीर दाम भीर अरे बाबा वो सामान्य को विशेष बनाया जाता है इसको अ बोलते हैं उसी को जोड़ जाड़ करके नाम शब्द बनाया जाता है अकार उकार मटारा आदि बनाया जाता है घाटा, पटा मटा बनाया जाता है वही है, सामान्य से विशेष बनाया जाता है बर्ण जोड़ जोड़ करके कर शब्द बनाना है तो सामान्य से विशेष बनाने भी सरल है एक कहा नाम भीर नाम के माध्यम से संपूर्ण विशेष को किसे पाने के नाम के द्वारा नाम भीर दाम भीर नाम रूपी रशिशे एक कहा नाम शब्द विशेष है तब तथ नाम घटा पट मठ चट जो भी हो विशेष नाम शब्द विशेष है दाम भीर शब्द विशेष क्या है दाम भीर दाम स्थान ये दाम शब्द बोला नाम बोला दाम बोला दाम मैंने दाम के स्थान में है रस्सी के स्थान में है वो रस्सी जो बांधने का काम करे वही काम ये भी करता है शब्द तो दाम स्थान ये विशेष रूप रूपम इदम अर्थ जातम जो विशेष रूप जो अर्थ घट पट मठ जो अर्थ विशेष है जितने वे व्याप्त वक्तव्यम व्याप्त करने जाए न्याय सुपुल्यवाद जब सामान्य से सामान्य जगत व्याप्त होता है तो विशेष से विशेष जगत व्याप्त हो जाएगा सामान्य है न्याय सुतुल्यवाद सात की टिप्पणी घटादी शर्द विशेषा स्वाथ व्याप्ता सब सामान्य शब्दवश इतर्थ अनुमान दे रहे हैं घटादी शब्द विशेष है घाट पट मठ जो शब्द विशेष जिसमें घकार अकार तकार अकार विसर्ग बना कर घाट बनाया जाएगा पकार अकार तकार अकार विसर्ग मिला कर पटा कर के पट बनाया जाएगा शब्द बनाने में बर्ण जोड़ करके बनाना है और तो कोई गति है ही नहीं तो घटादि शब्द विशेषता जो घटादी जो शब्द विशेष है जितने पक्ष बनाना है स्वार्थ व्याप्ता अपने अर्थ में व्याप्त है सब अपने अपने विषयों में व्याप्त है घट शब्द घट में व्याप्त है पट शब्द पट में व्याप्त है अर्थव्याप्त है क्यों शब्द शब्दत्व है कि नहीं घटा में घटा शब्द में शब्दत्व रहेगा कि नहीं रहेगा शब्दत्व सामान्य शब्द जैसे सामान्य शब्द में शब्दत्व रहता है अपने अर्थ में व्याप्त है इसी प्रकार इसमें शब्दत्व तो बैठा हुआ है तो बैठा है अपने अर्थ को तो व्याप्त होंगे जैसे दो जाएगा ये कहा अच्छा उत्तम अर्थम समर्थ इसी विषय को आगे समर्थन करते हैं सर्व ही इदम नाम कहा कहा सर्वम हीद नाम ये भी श्रुति है सबके सब, सब नाम नाम में ही भूथे हुए हैं सारे के सारे जितने भी अर्थ जगह नाम में ही परिवर्तन हो जाते हैं अर्थ नहीं मिलते हैं घाटा करके बोलेंगे शब्द में मिल रहा है बागी काम नहीं करेगा मिट्टी मिल रहा है वहां पर जिसको मृतिका बोलेंगे वहां भी ढूंढते जाएंगे तो जल मिलेगा उसका कारण मिलता जाएगा अंतिम कारण परमात्मा ही मिल सब कहीं से भी जाओ यही इदम सर्वम सामान्य विशेषा मुकम ये दो कुछ भी सामान्य और विशेष रूप जितने भी नाम है और और अर्थ जात जो सामान्य अर्थ विशेष जो अर्थवर्ग जितने भी हैं सामान्य हो चाहे विशेष हो सामान्य विशेष रूप नाम नियत है वो भी सामान्य विशेष रूप नाम के द्वारा सामान्य अर्थ सामान्य रूप नाम से बुधे नाम के द्वारा अनुगत है और विशेष अर्थ जो होंगे विशेष नाम है व्यवहार प्रथम प्राप्त थे व्यवहार मार्ग प्राप्त होते हैं व्यवहार के योग्य बन जाते हैं ये कहा इसलिए नामनी, नामनी कहा नाम शब्द को नामनी करके बोल दिया नाम के द्वारा ले जाया जाता है इसलिए नामनी करके बोल दिया ये कहा बुद्धि बाघ अनुरु मात्रम सर्वम इसलिए शब्द में बुद्धि का बुद्ध है संसार घटा कहेंगे केवल शब्द में अनुर है वो शब्द में अनुर होता है घट व्यवहार इसलिए क्या होगा बाघ अनुरक्त बुद्धि को शब्द में अनुरक्त जो बुद्धि है बुद्धि के द्वारा बोधि बुद्धि है वो अर्थ जगत ऐसा होने से बाघ मातम सर्वम इसलिए सारा जगत शब्द मात्र ही है जातम जो और जो शब्द जितने विशेष शब्द जितने भी हैं है वह ओंकार मातरम ओंकार का विकार हैतं सर्वम ओंकार शब्द जैसे जैसे देखो घटा गट, दी मिट्टी के जितने बने हुए होते हैं सब में मिट्टी अनुगत होता है मिट्टी अनुविध है ठीक है इसी प्रकार संपूर्ण शब्द विशेष में ओंकार अनुगत है बीज अनुगत होता है सब में बाल जात सर्व ओंकार अनुविध द्वारा के द्वारा अनुविद्ध होने से ओंकार मात्रम, ओंकार मात्र ही है जैसे घट मिट्टी ही है वैसे शब्द जगत जिंदगी ओंकार मात्र रही है तीन की टिप्पणी तत्व ओंकार तत्तादात्म्य ओंकार में तादात्म्य जैसे घट मिट्टी में तादात्म्य रखता है मिट्टी ही है उसी प्रकार शब्द जगत ओंकार ही है एक ओंकार सच ओंकार अब वो ओंकार किसके साथ करना फिर जो सारा जगत तब तब शब्दों में समर्पित हो गए सारा शब्द ओंकार में समर्पित हो रखा है ओंकार मात्र सिद्ध हो गया सच ओंकार हो लक्षणाधिना आत्मधेय दू लक्षणावृत्ति के द्वारा ओंकार आत्मज्ञान का कारण हो जाता है लक्षणावृत्ति के द्वारा सामिप्य लक्षण है आद्य प्रकरण आरम्भ संभवत है इसलिए प्रथम प्रकरण जो आगम प्रकरण है ओंकार निर्णय के माध्यम से आत्मनिर्णय करने के लिए आरम्भ होना ठीक हो गया प्रथम प्रकरण की विशेष चुना गया था चार की टिप्पणी लक्षणादीना लक्षणादी आदि से क्या लेना एक तो लक्षण हो गया लक्षणादीना बोल दिया टीका आदि से क्या लेना उपासना उपासनाल ले, चिंतन है गृहे थे पूर्व में जो उपासना बताई थी यदत आलम्बनम श्रेष्ठम यलंबनम परम और लय कहा था क्या सर्वम भी इधम ओंकार कठोर परिषद के मंत्र आदि में जो दिया था मंत्र दिया था लय चिंतन उपासना लय चिंतने प्रथमा के दो वचना है सिर जोड़ चाहिए अलग अलग हो गया गृहे ते क्रिया है ना आगे दो है पूर्व में कहे गये कही गई उपासना और लय सर्व सर्ववेद ओंकार एवं जो लय कहा था और येद आलम्बनम श्रेष्ठ उपासना बताई गई थी पूर्वोक्त तो जो श्रुतियों में उदाहरित श्रुतियों में पूर्व पृष्ठ में जो दिया था उसको लिया जाता है पूर्वोक्त उपासना लय चिंतने गृह थे उपासना और लय का चिंतन जो पूर्व में कहा था वो गृहित होते हैं कहा आदि के द्वारा कहा आगे तब यथा संकुना संग्रह आदि पदम फिर भी आदि लगा दिया लक्षण दीना तो फिर इसमें इसमें भी आदि लगाया है तो क्या लेना फिर आदि से तो कहते हैं ये इसको लेना तब यथा संकुना, संकुना पर्वाणी संक्रणा इसी प्रकार सर्वाभाग तद ओंकार सर्वाक संतर्णा का संतुना संग्रहार्थम इत्यादि स्थिति को संग्रह करने आगे पद्य दिया गया प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणार्थ सिद्धि विशेष है क्या होगा प्रतिज्ञात जो प्रथम प्रकरण है उसके अर्थ सिद्धि हो जाती है शेष लगा देना कहा श्रुतिभ्य उसके आगे जो भाष्य में श्रुतिभ्य है उसके आगे लगा देना प्रतिज्ञात प्रथम प्रकरणाथ सिद्धि जो इत्यादि स्मृतियों से क्या सिद्ध होगा जो प्रतिज्ञान प्रथम प्र, प्रकरण का अर्थ है सिद्ध हो जाता है यह अर्थ होगा एक टिप्पणी है सर्वाणी पर्णा संकृणा इति शेष है शांकुा इतना ही दे ठीक है उसमें लेना पड़ेगा सर्वाणी पर्णा संकृणा ऐसा लगाना तद्वद ओंकार सर्वाभावृणा के हम स्मृति पूरा इसी वजह उसी प्रकार ओंकार द्वारा सारे शब्द तो जगत व्याप्त है कहाँ कहा समय हो गया है उत्तर ओम भद्रं कर्णे देवा भद्रं पशेमा क्षेत्र स्थित ओं